अन्य दे आहु संभवाद अन्य संभवाद यदि सुश्रम धीराणाम कार्य कार्यक्रम की उपासना से अन्य ही फल प्राप्त होता है ऐश्वर्य प्राप्त होता है और अव्यक्ति की उपासना करने से प्रकृति लय रूपा फल पृथक ही हुआ करता है ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है और वे जो बुद्धिमान जिन्होंने हमारे प्रति उस फल गेदादि का वर्णन किया है वे भी गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञानाधीन होकर के व्याख्या इस पर भाष्यकार कहते हैं अधुनाभयोर उपासन समुचय कारण अवय फल भेद आह अन्य देवेति अनय कहते दोनों के दोनों कौन दोनों उभयोपासन यो व्याकृत अव्याकृत उपासना समुच्छय कारण इनके समुच्चय का कारण क्या है कि निंदा समुच्चय का कौन कारण है पृथक फल समुच्चय का मुख्य कारण क्योंकि निंदा से अधिकतर क्या हो जाता है उस वस्तु को त्याजी मान लिया जाता है अधिक हाँ निंदा साक्षात तो समुच्चय का कारण नहीं है अब उसको जो जवाब इसलिए देते हैं वे त्याज्य नहीं है क्यों पृथक फल श्रवणार्थ अत पृथक फल श्रवनाथ तो उसका रास्ता रा -फल भाव भी नहीं है कि अंगांग नहीं हो सकता अतयव यहाँ पर समुचय मानना है समुच्च का कारण क्या है अवय फल भेदम जिन दो को हम समुचय कर रहे हो उन दोनों अवयवों का अर्थात व्याकृत और अव्याकृत तो उपास्त्र विद्दो अवय है यहाँ इन दो अवयवों का फल भेद का कथन करने जा रहे हैं आह अवय का एक अत्याल मे एक समूह से अवयव जब समूह को आपने मान लिया समुच्चय मान लिया तो ये गया। उस एक समुचित वस्तुओं में दो अवय है व्याकृत और वा, व्यकृत वासना उन प्रत्येक का हमें फल बताना है इसलिए अवय फल भेदम का अन्य देवा भाष्यकार कहते का पृथकेव पहले जैसे अर्थ कर रहे हैं कोई विशेष अंतर नहीं है अन्य पृथ्वेव पृथक है ऐसा आहूल कहते हैं लोग बुद्धिमान लोग किस विषय में फलम फल भिन्न नहीं है पृथज्ञ है ऐसा कहते हैं किसका फल संभवात मैं संभूते है कार्य ब्रमोपासना संभूति जो कार्य ब्रह्म है उसकी उपासना से प्राप्त होने वाला फल वह वा असंबुद्धि से प्राप्त फल के पेशा से प्रत ही है क्या है वो अणिमादेश्वरी लक्षण व्याख्यातवंता इत्यथ अणिमादेश्वरी रूपा फल प्राप्त होता है आहु की व्याख्या कर दिया व्याख्यातवंता ऐसे कहे थे का मतलब व्याख्यान किए थे अन्य देवाह संभवात अन्य पृथक देव आहू कार्त व्याख्यातवंतः सम्बुदी कार्य उपासना उससे क्या फल है वो फल फलिदि ऐश्वर्य की प्राप्ति इसलिए हनुमान आदि के उपासना करते हैं तो क्या कार्यक्रम के अंतर्गत है ना ये सब क्या है वो सबको जन में समर्थ है ना जो जिसके पास है वही तो दूसरे को देगा जिसके पास है नहीं वो कहां से देगा कुछ हनुमान जी के पास है ये सब हणिमा जय ईश्वरी फि नवनिधि के दाता कहते कि नहीं कहते सारी आतो सिद्धियां हैं उनके पास है उनके पास सब दे सकते हैं जिसके पास जो है वही वो दूसरे को देता है इन्हीं नियत सामान्य ने भी यही कहा द्रयोधन जब गालियां देने लगा तो लोग तुम भी दो चार गाली दे दो क्यों तुम चुप रह रहा बोले जा रहा उल्टा सीधा गालिम अरे गालिमत अरे वो गाली दे रहा है देना तो, तो उनके पास गालियां ही तो है और देने के और क्या है उनके पास तो ना हमारे पास जेब में है नहीं ना क्या है? मैं सकता ये है कि जो कार्यक्रम के पास ला करेगा उस तो कार्यक्रम में जो चीज है वही प्राप्त होगा कार्यक्रम के पास है क्या अनिमाश्वर की प्राप्तियां नवनिदेव की प्राप्तियां हैं और अजय सिर्फ क्या कर सकता है देवता अपने स्वरूप ही दे देगा अपने से अभिन कर ले सकता सारुप्यता। है सारुप्यता सर्वोत्कृष्ट है ना देवोपासना में सालोक्यता सामिप्यता सायुज्यता, सारुप्यता, और सारिता ऐश्वर्य भी है केवल स्वरूपता ही नहीं जो भगवान विष्णु के वैकुंभ लोग बहुत सारे पार्षद है सबके चतुर्भुज है लेकिन सबके हाथों में स्वशन चक्र थोड़े हैं? ऐश्वर्य चतुर्भुजी तो सब हैं, लेकिन ऐश्वर्य विद्या कहीं भी चला देवे रागद्वेश में आकर के उनके जो तो वासनाएं तो है ना? ये नार्टता सभी को प्राप्त नहीं होती कोई कोई को प्राप्त सारूप्यता तो, तो मिल जाए तदरूपा का तो स्वरूप की प्राप्ति किसी को भी मिल सकती है इसमें कार्यप्रम पास अनिमादी ऐश्वर्य कह दी इसलिए सकाल ऐश्वर्य को ले लेना व्याख्यात हो तर तथा ची उसी प्रकार से अन्यो असंभवात पृथक ही है फल किसे किससे असंभवात्ने असंभूत अव्याकृता अव्याकृत उपासनात् असंभवाद कर दिया असंभूति असंभूति मैने अव्या आव्याकर मतलब अव्याकृत उपासना से केवल अव्याक से नहीं मिलेगा अव्यकृत उपासना से मिलता है अव्याकृत को जानने से नहीं मिलेगा अव्याकृत की पासना से ही मिलता है क्योंकि कुछ भी चीज है संसार में सांसारिक पदार्थ है जानने मात्र से मिलते नहीं है, है कि नहीं? करने से मिलता है जान लो तो क्या फायदा हो ठीक है ज्ञान है आपके पास मिलेगा तो है ना? करना पड़ेगा जब आपको ज्ञान मिल गया हलवा कैसे बनाना है पूरा विधि विधान पढ़े आजकल तो बहुत पुस्तकें मिलते हैं है, है ना भोजन बनाने के भी रिसाइट्स का अब पढ़ के बना अपने आप बिना गुरु का बनेगा वो टेस्ट नहीं आएगा ढंग से दो चार बार खराब होगा तो धीरे धीरे सीखेगा ये कि किसी के अंदर ट्रेनिंग ले, ले लेते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है तो ठीक रहता है तब तो ज्ञान आपको सही फल प्राप्त करा देता है मैंने हर चीज के लिए गुरु चाहिए उस्ताद चाहिए आजकल की भाषा में क्या कहते हैं उस्ताद गुरु को उ मुसलमानी भाषा है उस्ताद उर्दू में तो इसलिए कहते हैं कि वो क्या है व्याकृत उपासना से यह उत्तम अंदन प्रविशंती थी प्रकृति लय थी जो पहले कहा था अनविशंति क्या है वो प्रकृति लय और कुछ नहीं अज्ञान का आदर्शनात्मी प्रकृति माया उसी में लय हो जाता है यही अव्याकृत उपासना का फल है क्योंकि खुद क्या है माया है ऐश्वर्या है। कुछ नहीं है ना कुछ व्याकृत हुआ इसलिए देख क्या सकता है वो? जब विशिष्ट स्वरूप हो विशिष्ट गुण हो तो वही वो चीज दे सकता है इसके अंदर विशिष्ट रूप है न विशिष्ट गुण है कुछ साम्यवस्था है ना सत्र का इसलिए इसका फल क्या होगा तदरुपता प्राप्ति के अलावा और कुछ तो प्रकृति की उपासना करने वाला प्रकृति में लय हो जाएगा उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता वहां कोई सालों किसारूप कुछ नहीं झंझट है जड़ की उपासना है माया की प्रकृति में लय हो जाना इस दीक्षा पौराणिक कई रुच्य है यह बात पौराणिक लोग स्पष्ट कहते हैं सुश्रमा धीरा राम वचनम ऐसा मैं धीरों के वचन को सुना हो जो लोग ये नहा तद विचक्षरे जो कि वे लोग हमारे प्रति तद मने व्याकृत व्याकृत उपासना फलम तद मने व्याकृत अव्याकृत उपासना फलम विचक्षरे मैंने व्याख्यातवंता इत्या हमारे प्रति व्याकृत और अव्याकृत उपासनाओं का फलगत भेद को सुस्पष्ट व्याख्यान किए हैं इस विषय में पौराणिकों को श्लोक बड़ा सुंदर दिया है प्रकृति लेकर में व्यास वाषिकार भी इसको लिए हैं और कि के द्वारा है सहस्रंभिमानिकौ दश सहस्राणी विगत ज्वरा पूर्ण शत सहसो निर्गुण प्राप्त काल प्राप्य नीचे ये पुराण वायु पुराण का श्लोक है वहीं पर आगे लिखा है वायु पुराण करके इति वायुपुराण अगले लाइन में है सबसे प्रकृति को लेना अव्यक्तचिंत मे प्रकृति चिंतका मायाचिंदका व्याकृत उपासका वे जो है पूर्ण शत सहस्राणी मनवंत्रणी शत सहस्र मान एक लाख मनवंतर वहीं पढ़े रहेंगे सत और आगे सात तीन चीरो डाल दो माने एक लाख मनवंतर प्रकृति में लयोगे पढ़ा रहेगा बाद में उठेगा वहां बाहर आएगा दोबारा जन्म लेगा इससे पहले कहते हैं कि दश मनवंत्राणी यह तिष्ठती इंद्रिय चिंतका इंद्रिय जो चिंतन करने वाले का मतलब इंद्रिय विषय भोग की चिंतन सधार रहता है प्राकृतन जो भौतिकवादी लोग हैं भोगवादी लोग हैं है में पत्नी मनाते हैं धर्मार्थ पत्नी नहीं होता जिनका भोगार्थी पति है धर्मार्थ पति नहीं है जिनका ऐसे जो पुरुष वगैरह हैं उनको क्या कहा जाता है इंद्रिय चिंत कभी किसी इंद्रिय को संतुष्टि करने में लगे हुए कभी किसी इंद्रिय को संतुष्टि करने में लगे हुए रहते दिन रात इंद्रियों का ही विषय चिंतन में कभी तो जीवा की संतुष्टि क्रम में लगे हुए हैं आज ये बनाओ आज वो बनाओ थोड़ा बढ़िया बढ़िया बनाओ आह इतना अच्छा बनाया है है ना मुंह में पानी आ रहा है इस बंद से ही ऐसे कहेंगे इंद्र चिंतका ये सब है किसी का को कोई मेहंदी लगाने में लगा हुआ है पानी चिंता पानी का चिन्ह हाथ का चिंतन कर रहे हैं डिजाइन डिजाइन बनाया जा रहे मेहंदी लगाई जा रही है ये सब है और लोग चिंतका भी है वो इंद्री नहीं है फिर भी सबसे बड़े खतरनाक है ये बाल बनाने में 24 घंटा लगे रहते बार बार देखते रहते ठीक करो एक महात्मा था 72 इयर्स ईयर्स बहत्तर एज का उम्र का रिटायर्ड है हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का हिंदुस्तान हिंदी है ना उनका उसका वो हमारे पास आया पढ़ने के लिए महात्मा बन गया किसे रिक्शा लेकर हमेशा दर्पण जो सड़क पर जा रहा है देखेगा थोड़ा और साइड में हो खड़ा होनी अपने आप को मानता था तो इंद्री चिंतका किस प्रकार से सारी चीजें कोई पैरों को धोने में लगा रहता है पैर को एक चिकना बनाए रखता है पैर के जो है नाखूनों में भी पेंट करते हैं अलग अलग प्रकार के कोई कान पे साफ कर रहा है कान को संभाला हुआ है कान में जो ये लगा रहा है वो लगा रहा है दुनिया में अलग अलग इंद्रियों का पीछे पड़े हुए हैं कोई नाक को लम्बा करने में लगे हुआ करते रहते हैं क्यों कर रहे हैं तो? लंबा करना सुंदर लगना है लम्बा तो छोटा लग रहा है ठीक नहीं जी खींचते रहते हैं इतने तो वाले लोग ऐसे मिले हमसे मैंने पूछे बार बार ऐसे करते हो कभी लंबा करना है तो लम्बा अच्छा लगता है इनको क्या कहे घिंत का कहना पड़े ये सब इंद्र चिंतका ये लोग दस मनवंतर तक जाय स्वृस्व जाय स्व रेस्व चक्र में पुनरपि जन्म पुनरपि मरण में रहेंगे ये लोग यहीं पर दस मनवंतराणी अतिष्ठन इंद्र चिंतका और इंद्रियों का भी कारण जो भूत चिंत का हा? पृथ्वी जल तेज भाई की पूजा कर रहे हैं जमीन खरीद रहा है जमीन बेच रहा है करोड़ों रुपए कमा रहा है जमीन की चिंतन में लगा हुआ है कहाँ रेट बढ़ रहा है कहाँ रेट घट रहा है कहां इन्वेस्ट करना है हैं उल्टा पलटा करने में लगे हुए पृथ्वी चिंतक आ कोई जल चिंतक जल की बनाए मशीन लगा दे बॉटलिंग बना रहे बेच रहे हैं चौबीस घंटे ही धंधा में लगे कहा क्या जल में रेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कॉम्पिटिशन में दिमाग लगाए रखते हैं जल चिंतक इसी प्रकार तेज अग्नि के चिंतन करने वाले लोग हैं वायु का चिंतन करने वाले जितने भी गैस बेचने वाले के वायु नहीं, अनेक अनेक प्रकार प्रकार के गैस गैस बेचते हैं हैं, हैं, ऑक्सीजन होते होते तो वाहन भी गैसों से चलते हैं। कार वायुकहा उपास बिजनेस उपासना आत्रित करने की क्या जरूरत है तो में बार बार कहता हूं वो भी ध्यान तो है ना वो भी उपासना वो है लगा हुआ है बेचारा दिन रात चौबीस घंटा एक ही चीज चिंतन में लगी रहती है देखो तो भूत चिंत का तो और बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं आकाश चिंतक के चिंतन में लगे हुए हैं स्पेस रिसर्च स्टूडेंट होते हैं आपके है पास भूगोल वैज्ञानिक लोग हैं चौबीस घंटा मंडल के पीछे लगे हुए रहते हैं, चिंता इसी की चल रही है उनकी हम तो क्या बना रखा है संसार भगवान ने जो है हर व्यक्ति के मन को किसी ने किसी पीछे लगाए रखा हुआ चौबीस घंटा उसका पीछे पड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति इसने आत्मचिंत का नहीं होता है आश्र सिदेन मारा है ना इसने मंत्र में कोई कोई होता है जो आत्मचिंत तो भूत चिंत कहा कितने साल रहेंगे अपनी अहंकार घटरी की पड़ रही है उसके चिंतन में लगा हुआ है लोग कितना मेरी पूजा कर मेरे कितने चेड़े हो रहे हैं कितने मेरे आश्रम हो रहे हैं शाखाएं कितनी बन रही है हमारे वहां पूजा हो रहा है यहां पूजा हो रहा है इतना देश में हम गए और इतने देश जाना बाकी है अभी मे, गीता में कहा है ना आ? तो ये जो चक्कर वाले होते हैं गुरु लोग ऐसे ये अभिमानी का क्योंकि जो अहंकारी साधु से बढ़कर कोई अहंकारी ग्रस्त नहीं बन सकता जितनी अहंकारी साधु होते हैं उतना अहंकारी संसार में कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता कोई पशु भी नहीं हो सकता कुछ भी सबसे भयंकर अहंकारी पुरुष संसार में ढूंढना है तो महात्मा में ऐसे ऐसे देखा हमने आए हमारे पास लाए खड़े हैं कमरे में खड़े थे मैंने कहा बैठी बैठी नहीं तो क्या बात है आसन दो आसन दो मैंने कहा जो दरी बिछा है क्या है ये भी तो आसन है ये सामान्य है विशिष्ट आसन चाहिए मैंने कहा गेट से बाहर हो जाओ तो साधो नहीं है बाहर जाओ कैसे कह सकते हैं ब्रह्मज्ञानी होकर के <laughs> मेरे को कहना हो तो मैंने कहा मैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी हुई या नहीं हुई आपको देख लेना आप हैं? कहा है <laughs> कर, अपने आप को देखो ना क्या क्या नहीं तो छोड़ो आप अपने आप को तो देखो मैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी हूं जैसे मैं विशिष्ट आसन चाह रहा आप ब्रह्म हो विशिष्ट आसन की जरूरत क्या पृथ्वी पूरा आपका आसन सारी पृथ्वी आसन तो दरी विचार यही विशिष्ट आसन बैठो चुपचाप बैठा हो शिशु की कहानी है ऐसे-ऐसे तो अहंकारी लोग आते हैं पता नहीं क्या वेदांत सुनते हैं ऊपर अपने ब्रह्मज्ञानी मानते हैं और फिर इसके आसनों के लिए लड़ाई ये अहंकारिका अभिमानिकाओं के ये दुर्दशा होती है तब मैंने समझा कि साधु जितना अहंकार है कहीं दुनिया में नहीं मिले इतना चेला, मेरा इतना आश्रम मेरा ये हो गया मेरा वो हो गया इसे ये लोग तो और ज्यादा खराब है ये एक हजार मनमंत्री मंडलेश्वर होते रहेंगे सर बनते रहेंगे ये लोग। हजार मनमंत्र कितने कल्प हो जाएंगे और बौद्धा यही है महत्व कार्यभ्रम अहंकार के भी कौन है कारण कौन है महत्व उत्तर उत्तर ना इंद्रिया इंद्रियों का कारण भूत महाभूत कहते हैं वो लोग ना लो या सूक्ष्म महाभूत कहेंगे उसका कारण कौन है अहंकार अहंकार के बुद्धि या महत्त्व इसे बौद्ध महत्त्व महत्व ही कार्यभ्रम उस महत्व से कौन है प्रकृति इसलिए यहां बौद्धा कहने से कार्य कार्यभ्र को ले लेना आ व्याकृत अव्याकृत व्याकृत वे दस सहस्राणी दस हजार मनवंतरों तक भटकते रहेंगे लेकिन विगत ज्वराह तिष्ठी इतना अंतर है कार्यक्रम उपासक को क्या होगा उसे किसी प्रकार का शोक मोह दुख रहित तो होकर आनंद रूप से और इससे भी ज्यादा पूर्णम शत सहस्रंदो पूरा एक सौ हजार अर्थात एक लाख मन वंतर तिष्ट अव्यक्त चिंतक का चिंतन करने वाले लोग एक लाख मनवंतर तक प्रकृति व लय होकर रह जाते हैं पुरुषम निर्गुण आर प्राप्य आर्य निर्गुण निराकार सिद्ध पुरुष को प्राप्त कर लेता है वह काल संख्या तो काल से परे हो गया वहां तो काल संख्या में कहां आ जाएगा तो? पुरुष रूप ही हो गया ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ही हो गया वहां सिर्फ काल की गणना नहीं होती हो गया इमेज श्लोका भव प्रत्यविधे प्रकृति लया नाम योग सूत्र भाष्याद उद्धृता साफ करे ना कि सूत्र में भव प्रत्यो विधेय प्रकृति लयाना सूत्र है इस सूत्र के भाष्य में उद्धत है वायु पुराण का श्लोक इस तरह से व्याकृत और अव्याकृत का फल बता दिया ना पुराण में भी व्याकृत का फल क्या है तो कह दिया एक लाख मनवंधर एक दस हजार मनवंतर और अव्याकृत का एक लाख मनवंतर काल कृतभेद भी है यद्यपि यहां अपने मंत्र में काल कृतभेद पर आधारित होकर श्रेष्ठ नहीं कहा जा रहा है अतः ऐसा है इसलिए समुच्छय संभूति इसलिए क्या होगा समुच्चय संभूत्य समयपासन और युक्त एक पुरुषार्थ पाच इत्याह। इसलिए यत एवं जिसल ऐसा है प्रत्येक फल पे जिसलिए आपने सुना तस्त अतः समुच्चय समुच्चय करना किन दोनों का समुदय समुदी इनका समुच्चय करना युक्त ही है उचित तो ही है और दूसरा ही तो क्या है एक पुरुषार्थ पक्ष बहुकाल ऐश्वर्य सुखानुभव पूर्वक दुखानुभाव रूप एक पुरुषार्थावत क्योंकि बहुत काल पर्यंत ऐश्वर्य सुख का अनुभव पूर्वक दुख का करना पड़ता है ना उसके अपेक्षा से प्रकृति ले होने से कोई दुख का अनुभव नहीं है वहां इसलिए कहते हैं बहुकाल पर्यंत ऐश्वर्य सुखानुभव पूर्वक दुख का अनुभव अभाव रूपा है प्रकृति में जो कि वही मुख्य पुरुषार्थ हो जाएगा समुच्चय का एक पुरुषार्थ ना सुन समुच्छे अनुष्ठान और समुच्चय अनुष्ठान के बिना सद्धि प्राप्त करना बिल्कुल संभव नहीं है इसे समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान करना आवश्यक है संभूति यस्तद्वेदो भयगुंस विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा असंभूत्यामृत मूतिम शुरू में है मंत्र में उसको वास्तव में असंभूतिम पाठ कर लेना है भाषा कहे हैं अंत में इस मंत्र का अंत में देखिए देखिये संभूतिशं चित्र अवर्णलोपिन्रष्टव्य अवर्णलोक के द्वारा निर्देश किया गया है ऐसा समझनी चाहिए अतएव असंभूति और विनाशम बने संभूति इसे विनाशब्द का क्या है संभूति ऐसी हुआ क्या है वह छादस लोप हो गया क्योंकि कोई संहिता पाठ करेगा तो पूर्व मंत्र ग्रंथ में क्या है विच चक्षी विच चक्षी असंभूतिम आकार क्या हो जाएगा पूर्व एकादेश हो जाए ना पूर्व हो जाएगा ये वो एकादश से नहीं दिख रहा है संभूतिम हो गया लेकिन लोगों ने कालांतर में जब श्लोक भेद करके पाठ करने लग गया संहिता को भंग करके श्लोक भेद करके पाठ करने लग गए उन्होंने छोड़ ही दिया समझा रहे हैं कि आपको या तो इस तरह से प्रमाद हो गया गायब अथवा छानदस लोप मान क्यों हम कहे अपने पूर्वजों से कोई प्रमाद हो गई है, है? यह मान लेते हैं कि छानदस लोप ही हो गया ऐसे समाधान दे रहे भाष्यकार इसलिए असंभूतिम ऐसा अर्थ ले लेना है संहिता लुप्त को संधि होने से संधि कार्य के दुरस्थ लोप हो गया है ऐसे भी माना जा सकता है एक पक्ष है दूसरा पक्ष भाष्यकार कह दिए हैं अवरणलोप निर्देशों द्रष्टव्य संभूतिम इसका अर्थ है असंभूतिम और संभूति दूसरा कौन हो जाएगा वो संभूति तो होगा ना सह प्रकृति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को साथ साथ एक के द्वार ही है ऐसा जानकर अनुष्ठान करता है वेद कर पूर्वत पे करना विदित्वा अनुतिष्ठति यहाँ भी लेना है पूर्वत विदिता अनुतिष्ठती यह जो के पुरुष तत्म सह वेद तत्मने उन उन दोनों को उपासनाओं को एक साथ एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है जानकर अनुष्ठेय है ऐसे कहते, समझ करके अनुष्ठान करता है तो वह विनाशीन मृत्यु तीर्थ कार्यक्रम की उपासना से अनैश्वर्य अधर्म काम आदि दोष रूपा मृत्यु को पार कर जाता है क्योंकि अनैश्वर्य अधर्म अज्ञान है ना ये सब क्या है हमारे यहाँ प्रतिबंधक है ये मृत्यु रूपा है इसे पार कर जाएगा उसका ऐश्वर्य मिल जाएगा धर्म मिल जाएगा ज्ञान मिल जाएगा है ना ये सब मिल जाने से वो सकल इच्छाओं की भी प्राप्ति मिल जाएगी उसका सकाम हो जाएगा वो आप काम है ना आत्म काम आप काम ऐसे शब्द होता है इसलिए कथ वैसा व्यक्ति संकेतार दुखों से परे हो गया क्योंकि आपके पास अनिश्वरी है एक दुख है आपके पास अधर्म है वो एक दुख है आपके पास अज्ञान है वो भी एक दुख है आपका काम अभी हथ हो जाता है यह भी एक दुख है इत्यादि ऐश्वर्य को जब प्राप्त करने में क्या हो जाएगा ये अपने आप खत्म हो जाएंगे इसे मृत्यु शब्द से क्या लेना अनिश्वर आदिओं लेना जो कार्यक्रम के उपासना करने से निवृत्त हो जाएंगे और ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो जाएगी तदनंतर असंभुत्यामृतम शनुते और इस प्रकार तारस अनिश्वर आदि रूपा मृत्यु को पार करके असंभूति में असंभुति की उपासना के द्वारा प्रकृति रूपा अमृतत्व को प्राप्त कर जाता है उतने लाख मर्वंतर मार है ना का मतलब है बहुत लंबा पीरियड तक रह गया ना ये अमृतत्व के समान हो गया वो पूरे तो सापेक्ष अमृतत्व ही है भाषण यदय यस्तद्वेदो विनाशेदो भय विनाशेन विनाशो धर्मो ये कार्य अभेदेन उच्च विनाश इति विनाश क्या है वास्तव में वस्तु का धर्म होता है कैसे कर दिया? कार्यभ्रम के लिए आपने विनाशम कर दे रहे हो ये ठीक नहीं है तब कहते कि नहीं धर्म के द्वारा धर्मी का कथन किया जा रहा है विनाशेन न विनाशो धर्मो यनाश रूपा धर्म है जिस कार्य का स उस कार्य का नाम हमने विनाश कह दिया तेना विनाशेन ऐसा आपने कैसे कर दिया धर्मिना अभेदेन उच्चते धर्म को धर्मी के साथ अभेद करके कथन कर दिया विनाश मंत्र में आराध उसके उत्तरार्ध में विनाशेन है नातीस कार्यक्रम के उपासना के द्वारा अनैश्वर्य अधर्म कामादि दोष जातंच मृत्यु तीर्थ उसके उपासन के द्वारा अनैश्वर्दि जो मृत्यु के सदृश मृत्यु हैं उन अजनैश्वर्यो अधर्म और, और काम इदोषा इत्यादि दोष दोष समूह दोष सूह जात समूह रूपाजो उसको कुकोतीर्वा इन नंबर टिप्पणे अनश्वर मरण हेतु मृत आशेन मृत्युपेतष्टे अनेैश्वर्यदीना मृत्यु परम कारणे अनेैश्वरिया मृत्यु का कारण है इसलिए उनको मृत्यु श्रुति भी दे रहे हैं यथा कृतुरशि लोक है पुरुषो भवदी तथा इत प्रेत्य भवती जिस प्रकार के संकल्प वाला होता है इस लोक में यह पुरुष तद अनुरूप ही इत प्र यहां से के जान के बाद वह उसी प्रकार का हो जाता है अदय आप यहाँ पर तो हिरण्य गर्भ का उपासना आप हिरण्य गर्भ का ही चिंतन कर रहे हैं हिरण्य का ही संकल्प कर लिया आपने उसे प्राप्त करना तो उसका प्राप्त करने के संकल्प करने से तद तो प्राप्ति उसका वास्तव फल होता है तेना अने मृत्यु मृत्य। जब अनिमादी प्राप्ति हो गई तो क्या होगा उस फल के रूपासना ऐश्वर्य की प्राप्ति के, के द्वारा उस अनिश्वर आदि रूपा मृत्यु रूपा मृत्यु आदि जो है उनकी जो स्वरूप क्या माना अपने मृत्यु रूप माना है उससे अतिक्रमण करके असंभूत्यापासना अव्याकृत उपासना के द्वारा अमृतम प्रकृत लक्षण अश्ते अमृत मने रूपा एक फल है उसको प्राप्त करते साथ एक फल ही प्राप्त करेगा नीचे सूत्र दिया पदान अवर्णलोप निर्देशों दृष्टवोप के द्वारा निर्देश हुआ है ऐसा समझना चाहिए उसका सूत्र पदानता में ना असंभूति पर क्ष पूर्व पद क्या है उत्तर पद में असंभूति है पूर्व पेटी भाव तब कह सकते हैं आप यहाँ संहिता तो है नहीं है संहिता कहा होती है संहित पदे नित्या नित्या धातु सर्ग यो नित्या समासेवक्ष एक पद भी नित्य होता है यहाँ तो, तो अलग अलग पद है समास भी नहीं है धातु तो के पीछे संबंध में मामला नहीं है वो पूर्व श्लोकांत पद है ये जो उत्तर श्लोकांत का आदि पद है कोई संबंध नहीं उस वाक्य के साथ ही संबंध है दोनों पृथक पृथक वाक्य हैं तो इसमें कैसे आपने कर दिया लोग कैसे लगा दिया संहितांक अधिकार में तब कहते हैं छांदे कहते मौगन तुम अकार रोकस छांद भाव अच्छा और सही तो पाठ मान लेंगे तो छांदस मानने की जरूरत नहीं है सही तो पाठ में क्या होगा सब श्लोकों का अलग अलग गिनाने जगह एक साथ लंबा पाठ होते जाएगा, जाएगा लंबा पाठ हो रहे तो वहां पर अपने आप अंग लग जाएगा दिक्कत नहीं प्रकृति लय फलश्रुति प्रकृति लय श्रुति फलश्रुति अनुरोधादिति क्योंकि आगे क्या का असंभुत्यामृत मुष्णुत्य कहन इसलिए सम्भूतिम का अर्थ में करना ही पड़ेगा ने तु कहन वे करोगे किसका फल रूप में डलोगे सम्भूतिम च विनाशन च दिया है यदि वह आकार नहीं मानेंगे सम्भूति का अर्थ हो जाए कार्यक्रम और विनाश अब क्या लेंगे फिर एक और समस्या खड़ी हो जाएगी और फल जो श्रवण हुआ है फल के साथ जो संबंध भी नहीं बनेगा अतएव वो को मानना ही चाहिए कारलोक मानने का पीछे हेतु दिया है प्रकृति लय फल श्रुत अब कहते ठीक है एकादश फल प्राप्ति करने के लिए हमें उपाय क्या करना पड़ेगा उपासना तो करेंगे तो उपासना करने से केवल नहीं होगा प्रार्थना भी की जाएगी वो तो फल प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना तो उत्कृष्ट अधिकारी का भी तो कथन हो गया निकृष्ट अधिकारी भी कथन हो गया मध्यमाधिकारी का उत्कृष्ट अधिकारी उत्तम अधिकारी के लिए क्या ज्ञान प्रकार, निकृष्ट अधिकारी के लिए कर्म और उपासना का समुच्चय, और अंत में मध्यम अधिकारी के लिए उपासना का समुच्चय कर लेकिन आप ये लोग कार्य ब्रम रूप है को प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त प्रकृति ले करने के लिए तो जरूरत नहीं प्रार्थना की हिरण्यकर्म एक विशिष्ट है ना ब्रह्मलोक है वो लोक में जाना पड़ेगा वो जाएंगे कैसे द्वार में यह ना खड़ा भसम कर देगा जाते ही रास्ते में ही जाने नहीं देगा सूर्य भगवान कैसे जाएंगे वो जंक्शन है उसको पार करना पड़ेगा वो हरी झंडी कैसे देगा हमें है क्रीन सिग्नल देना जरूरी है ना फ्लैट स्टेशन मास्टर खड़ा है कैसे जाएंगे तो इसीलिए कहते हैं उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करने से प्रसन्न होकर के हमारे लिए द्वार खोल देंगे अपना तेज को संभालेंगे आप अपना तेज आप संभाल तीनों लोगों को हाँ नहीं हनुमान जी के लिए आप बोलते हो सूर्य का तेज कम में क्या हनुमान से भी ज्यादा है ना तो उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा महाराज अपने तेज को संभालो ताकि हम आर पार हो सके उसके लिए अगर मंत्र आरंभ होगा